हो गया था ये भी हो गया था इसका थोड़ा हो गया था ना? हो गया था। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम हम भवान परमं भव पराम परम पवित्र आगे दूसरे श्लोक में आएगा आहु ताषय ऋषे ता शाशतम पुरुषं दिव्यं आदिदेवं अजं अजम आहु आपको कहते हैं उसके साथ अन्य द्वितीय हो गया पहले भगवान प्रथमांत पुरुषं पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम द्वितीय आहु उसके साथ अन्य होगा परम ब्रह्म ठीक है परम ब्रह्म भगवान लक्ष्य निर्देश आप परम ब्रह्म उसके लक्षण तस्वीर लक्षणार्थम परम धाम इत्यादि विशेष परम धाम पवित्र परम विच्द स्थान वाचित व्यावृत है न्याच धाम स्थान वाचक है तो उसका व्यावृत्ति करते हैं यहाँ यहाँ धाम तेज परम ब्रह्म परमात्मा परम धाम परम तेज तेज अर्थे परम तेज पवित्रम का पावन कौटस्थ्य चैतन है जन्मदिराहित्य कौटस्थ्यम जन्मादि चैतन्य वो परम परम ब्रह्म जन्मादि जन्मादि कोई विकार नहीं है कूटस्थ्य इसलिए परा है। पवित्रम परम पवित्र परम का प्रकृष्ट पवित्र क्या है? प्रकृष्ट क्या पावनम अत्यंत शुद्धत्व उच्य अत्यंत शुद्ध है सबसे पवित्र है यह देवम लक्षण परम ब्रह्म तद भवानी अर्थ ऐसा जो परम ब्रह्म है आप ही कुतस्त अज्ञासी तुम ऐसे कैसे जान लिया इत्याशं आप्तवाक्या तो आपक्रमाण तो उसे कहा इसको ऋषि लोग कहते आप किसी प्रकार पुरुषम भाष्य पुरुष शाश्वत शाश्वत दिव्य भव दिव्य अलौकिक आदिदेव सर्वे आदो देव आदि में होने वाले अजमह विभु भवनशील विशेषेणु ऐसे कहते हैं दिव्य परमेब्यमने दिव्यम दिवे परमाश होने वाले से दिव्यो का अंतरिक्ष के लिए है दिव्यति का द्योत प्रकाश है प्रकाश सचाद मृत सबका मोरवशे अतय भज अजन्मा सर्वगतम सर्वगत है विभुही सर्वगौथम आहु आगे श्लोक में आहु आएगा उसके साथ संबंध है श्लोक बोलोतम उक्त विशेषण तो आम ऐसे विशेषण वाले आपको सब ऋषि लोग को कहते हैं तस्मा तद वचना ब्रह्म अपने जुक्र युक्त ईदृश आहुस्त मृषय सर्वे दिवर्षिर्नादस्था अशिदेव व्यास स्वयं ब्रवीषमे सर्वे ऋषय आहु ऐसे पूर्व के तथा देवर्षि नारद तथा तो अशित देवलो व्यास ये भी कहते स्वयं से वमी भ्रविषि आप भी स्वयं कहते आहु का कथयति म ऋषयो ऋषि वसीता सर्वे कहते देवर्षि असितो दसता अशी तो आशीत व्यास स्वयं सेविशि कहते हो ठीक टीका में ऋषि ग्रहण गृहीता आहुस्ताम ऋषे सर्वे सर्वे ऋषे आहु ऋषि कहने से ये भी देवर्षि आदि ग्रहण हो जाएंगे नारद आदिना ग्रहण हो जाता है तो फिर अलग से नारद असितो व्यास क्यों कहा देवल तो नारदाधि विशिष्टत्थक ग्रहण है ऋषि ग्रहण से उनका ग्रहण हो जाएगा फिर ये प्रसिद्ध ऋषि विशिष्ट है इनको अलग से कहा असितो देवल से पिता असितो देवल व्यास असित पिता उनका पुत्र देवल किम अन्ने स्वयं आत्मा रूप महे मुक्त वाणी अन्य के वाक्य से क्या आप स्वयं भी आपने कहा स्वयं से ऋषि नारद ऋषि उत उत्तम इति मम मनसा ऋषि के द्वारा आपने भी कहा है उत्तम सत्यमेव सत्य इति मम मनुषा बुद्धि मिच्छे निश्चय मेमेतद मन जन्म वदसी केशव जनवादसी केशव नहीं व्यक्ति नहीं भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवादुर्देव मन जन्मसी केशव नहीं व्यक्ति विदुर मदसी केशव सर्वेतम मनि सत्य व्यक्तिम हे भगवान देवा दानवा नीद आपकी व्यक्ति अभिव्यक्ति को देवता दानवादि भी नहीं जानते आप जैसे कहते तो समय सत्य मानता सर्वेत यथम ऋषि भी तो ऋषियों ने जैसे कहा अपने भी जैसे कहा तद ऋतम मनी सत्यम एवं प्रति नहीं ते प्रभवं। कोई नहीं व्यक्तिम प्रभाव व्यक्तिगत कोई कोई जानते जानते प्रभावे केशव आत्मरूप देवादी रुच्यमानते रुच्यनतादूपे विशिष्ट वक्तग्रहणम अनर्थक मह संख्या देवादि सर्वेर उच्च मानता तद्रुपे तो विशिष्ट वक्तृग्रहण मानव सकम विशिष्ट वक्ता उन्होंने कहा है ऐसा विशिष्ट वक्ता सर्व तो ऋषि लोगों ने इसे विशिष्ट वक्ता ने कहा ऐसे कथन करना कोई जरूरत नहीं मानव सकम देवादि भी सर्वेर उच्च मानतः सब कहते इतिहास नहीं वो विशिष्ट क्या है कोई नहीं जानते ठीक देवता दानवा कोई ठीक नहीं जानते गण तो अन्य तो नहीं ते व्यक्तिम व्यक्ति प्रभव न देव अनदान देवदानवे लोग प्रभाव आपका नहीं जानते हैं इसे ऋषि लोगों को जानते है प्रभव नाम प्रभाव निरुपाधिक स्वरूप स्वभाव उसको कोई नहीं जानते यदा देवादी दे नाम अपनी दुर्वी तथा का कथा अनुसा नित तो देवादियों के दुर्विज्ञान से मनुष्य के लिए क्या कहना है इसे कोई नहीं जानते आपका इस सर्वे स्वरूप तो बोलो भगवान ठीक है मैं कश्चि महता कष्ट अनेक जन्म अनेक जन्म संसिद्धो जाना तद अनुगृत तदूप इतपी महता कष्ट न बहुत प्रयत्न कष्ट सही कर प्रयत्न करने पर अनेक जन्म सुचित अनेक जन्म के साधना फल देने पर इकट्ठे होने पर ही ज्ञान प्राप्त करता है संसित समय व्यक्सित दस नाना तद तो अनुग्रहित आपके अनुग्रहित करके आपके रूप को जानता है इतना भी प्रत्यय है यथम देवादि नाम आदि देवतादी के आदि कारण इसलिए कोई नहीं जानते अतः स्वयमेंत्म आत्मा स्वये वेत्थत्व पुरुषोत्तम वेथोत्तम भूत भाव भूतेश भूत भाव भूतेश देवदेव जगतपति पुरुषोत्तम भूत भाव भूतेशत् स्वयम आत्मना आत्मन तुम पुरुषोत्तम तो, व्यथ हे पुरुषोत्तम तुम स्वयं आत्मना आत्मन व्य स्वयमेव कहन से उपदेश की बिना ही अपने जानते। को जानते हो हे भूत भाव भूतों को उत्पत्ति करने वाले भूतेश भूतम का ईश्वर है देव अनगत के प्रति संबोधन है पुरुषोत्तम भूत भावन देव देव जगत प्रति से संबोधन है स्वय in उपदेश मतरणीर्थ उपदेश आत्मना आत्मूपेन प्रत्यकता है आत्म प्रत्यक्रहण होता है कि अभिषेते आत्म प्रत्यको आत्माते निरूपाधिक स्वरूप ही जानते सोपाधिक स्वरूप से कहते नब रूपम अन्य से गोचर के सोपाधिकूप वो भी अन्य का विषय नहीं होता है निरतिश स्वयम आत्म आत्मनमत निरति, निरतिश ज्ञानेश्वर बला शक्तिम्थरम जो निरतिशय ज्ञान ऐश्वर्य बल आदि शक्ति वाला आप सो के रूप उसको भी आप ही जानते हो कोई नहीं जानते सबके विषय नहीं निरतिश अतिशय नहीं ऐसे ज्ञान सर्वज्ञान पुरुषमश पुरुषोत्तम पुरुष पुरुष उत्तम उत्म पुरुषस्तोन परमात्म तुद्व पंचदश क्षराक्षरा चारा तो पुण्य चैतन्य रूपोत्तम संबोधन थे पुरुषोत्तम संबोधन करके उनको ये कहते हैं क्षर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उचित संपूर्ण कार्य क्षर कुटस्थ माया अक्षर उससे अतीत माया उसके कार्य सबसे अतिथ है पुण्य चैतन्य रूप है उत्तम पुरुषोत्तन्यू वो पुरुषोत्तम कह करके संबोधन करते है सर्वा सर्वा थी। सब प्रकृति कर्ता भूतानि भूतानि उपाधन का निवतीशि ईषित्रिशब्द का संबोधन ईशि शासन करने वाले सर्वेतम भूता हे देव, देव ठीक दे है जो देश रूपे सोपाधि दवादीनाध्यतागछतिपेत ज्ञान ईश्वर बलाद्क्ति महान ईश्वर सर्वशक्तिमत्ष्ट दवादीना आराध्यता देश ऋषिया पूज्य है देव देव देव जगत के पति जगत सर्वस्य स्वामी तेना पालय त्रमा जगतपति कह से पति पारि रक्षती पति पालन करने वाले सबके स्वामी पालन करने वाले जगतपति श्लोक स्वयं भाव भूदेश यस्माद् दिशा अगोचर तब आत्मा जिज्ञासितूप वक्तव्य मित अस्म दिशा अगोचर हमारे जैसे क्या जैसे के ज्ञान का विषय नहीं है आप अस्मत हमारे जैसे का अगोचर है कौन तब आत्मा आपका स्वरूप और जिज्ञासित हम जानना चाहते स्वरूप जानना चाहते है किन्तु हमारे जैसे के ज्ञान का विषय नहीं तस्मात्व तदुर्कम वक्तव्य आपका जो वास्तव उसको आप ही करना है वक्त दिव्यात्म विभूत या भीर्भूति भीमांस व्याप्य ठसी वक्त अर् अशेषेण अशेषेण वक्त अर्ष दिव्या हि आत्म विभूत आत्मा जो विभूति दिव्य पूरा करना चाहिए या विभूति व्याप्य ठषसी तम इन लोग व्याप्त होकर जिन विभूत ऐसे युक्त होकर तो के साथ है आप स्थित है संपूर्ण दिव्या हि आत्म विभूत यह दिव्यत्व अपराकृत टीका मे दिव्य अप्राकृत प्राकृतनी ठीक संप्रति अन्य माचस्टी आत्म विभूत आत्मनो विभूत आत्म विभूत यह वक्त राशि अपने जो विभूतिया ईश्वरीय उस सब कहना चाहिए वक्तव्या विभूति विष्णी जो विभूति कहानी है उसका विशेषण देते भी यह भीभूति लोका प्रतिष्ठित जिन विभूति से युक्त होकर के आत्मनो महात्म विस्तरी विभूति का अर्थ विस्तार ईमाम लोकान तुम व्याप्त लोक व्याप्त होकर के अवस्थित है ठीक है यद द्वारा लोकान पूरे वर्त से तार विभूति वक्तु मरहसी ये अर्थव जिस विभूतियों के द्वारा संपूर्ण पूरा व्याप्त होकर के आप है रहते विभूतियों को संपूर्ण रूप से आपको कहना चाहिए किमर्थ विभूति श्रोतुम इच्छासी इतना आशंका ये सब विभूति ऐश्वर्य इसको सुनना क्यों चाहते हो तो उसका अत्र ध्यान सौकर्य प्रकार प्रश्न न फलम कथ ध्यान सौकर्य ध्यान से सुकरता सरल से हो इस प्रकार प्रश्न करके उसका फल भी कथन करते हैं कथम विद्याम योगींस कथ विद्यां सदाचित किन्तो भगवन्मया चिंत भगवन्मया कथम विद्यामस चिंत भगवन्मया म सदा परिचितन कथम अहम विद्याम हे योगिन हमेशा आपका चिंतन करते हैं कैसे मैं आपको जानूं ये फल है ऐसे ध्यान बार बार करने से सरल से ध्यान होने से उसका ज्ञान होगा और ध्यान कैसे करना केस केसू से भावेश भगवान मैया चिंतु मैं चिंतन करूं किस किस पदार्थ में कैसे चिंतन सरल से होगा तो उसका फल है कथम विद्याम अहम ये फल है केस योगो नाम ऐश्वर्य कथम विद्या संबोधन करते है, योगो नाम योगश्वर्यती योगी, हे योगीन योग का स्थभिषमती स्थूलतम स्थूल मोटा बुद्धिवाला कततम अन्संधान विशुद्ध तां विशुद्धबुद्धि इति प्रश्न ये प्रश्न तो वाले भी किस किस प्रकार आपको अनुसंधान करते निरंतर अनुसंधान विशुद्ध तो हुए विशुद्धबुद्धि शुद्धबुद्धि जाति कततर अनु अनुसंधानकर्ता हुआ विशुद्धबुद्धिभूता विशुद्धा बुद्धि शुद्ध बुद्धिवालाकरंजानी आप जो निरुपाधि के स्वरूप उसका हम जाने ये प्रश्न है कथम विद्या प्रश्नातर प्रस्तुत दूसरा प्रश्न है भावेश बहुवचन दिया है चेतना चेतन भेदाद उपाधि बहुत्व तो बहुवचन चेतन अचेतन बहुत ही उपाधि बहुत ही विभूत उपाधि किस किस उपाधि कैसे कैसे हम आप चिंता का चिंतन करेंगे भाष्य में कथम विद्याम विद्या से जानियाम अहम हे योगिन तो हम सदा परिचित परिचिते चिंतन करते कैसे जाने आपको स्वरूप को कैसु कैसु जो भावेश भावी वस्तु चेतना चेतन बहुत प्रकार है चिंतु चिंत चिंते का चिंतम तो ध्येय ध्यान करना है भगवान मया कैसे ध्यान करो स्वपाधि के सर्व विभिन्न रूप से ध्यान करने से बुद्धिशुद्धिहन पर निर्वाधिक स्व का ज्ञान होता है कथम विद्या कथम विद्या प्रश्न उपस प्रकृत अर्जुन का प्रश्न उपहार करते विस्तरेनात्मनो विस्तरेनात्मनो योगं योगं विस्तरे विभूति चना भूय कथय तृप्तिर्थय तृप्ति शृण्वतो मृत श्रृण्वतोत्म भूय कथय शिण्वतो आत्मनयोग विभुति हे जनादन विस्तरेण भूय कथय अमृत में तृप्ति अमृततुल्य सुनते हुए तृप्ति नहीं इसे फिर अपना योग विभूति को फिर कही विस्तार विस्तरे आत्मनि योगम योग शक्ति विशेषम विभूति विभूति विस्तार योग योग्वर शक्ति विशेष विभूति च विस्तार विस्तरापे जनादन जनादन ठीक है अर्दतेर गनार्दन ऋप अर्धगत तो गति अर्थक धात जनादन तथा अर्दतेर्गति तेर गति गर्थक गति असुराण देश प्रतिपक्ष भूताना नरका गयन देवकि विरोधी प्रतिपक्षी प्रतिपक्ष पूरा उनको प्रतिपक्षी प्रतिपक्ष असुराण जना मनुष्य विरोधी नरकादि का मैत्रदीचे तो उनको पहुंचाते इसलिए जनार्दन प्रकारातरी शब्दी अन्य प्रकार से जनार्दन शब्द के बताते अभ्युदय निश्रेय से पुरुषार्थ प्रयोजन सर्वे जन याच्यती याचनाथ सब लोग प्रार्थना करते अभ्युद निःश्रेस अभ्युदुख निश्रेय से मुख्य ये पुरुषा के लिए सर्वे जन याच्य जन न पूर्वे सप्तमें नवमें सेभूतिर ऐश्वर्य दर्शित तत्कमित शोत त्र पहले न सप्तम्या नवाध्याय भगवान के वैदिक ऐश्वर्य कहा गया है फिर क्यों सुनना चाहते तो भूय फिर कही भूय पूर्व मुक्तम भूय कंस फिर अर्थात पहले तो कहा है पूर्व मुक्तमी फिर कही कथ्य क्योंकि तृप्तिर ही परि तो में संतोष नहीं होता है सुनकर के मत सुन सुनते है मेरा संतोष नहीं होता है तुखा तो निशत वाक्य अमृत क्या है वाक्य ही अमृत तुल्य आपके मुख से निकले वाक्य अमृत को सुन करके संतोष नहीं होता ऐसी फिर कही अमृतम अमृतम इत्य अमृत तुल्य वाक्य अमृत तुल्य है उसको सुन करके के नहीं होती फिर कही प्रस्टर विश्रमित भगवान्तवाह बालाजुन को विश्रमित विश्वास देने के लिए सी भगवान ने कहा श्री भगवान उवाच हंत कथयिष्या हंसते दिव्याभूत प्राधान्यतः प्राधान्यतः कुरु कुरु ेष्ठ प्राधान्येष्ठ ना तो विस्तर, विस्तर में प्राधान्य हंत कामी दिव्या हि आत्म विभूत अपने विभूते दिव्य हि कथ्या किं प्राधान्यत कथयसा आत्म विभूत दिव्या प्राधान्यत कथयसा मैं विस्तार से अंत न का अंत नहीं है सबको नहीं कह सकते हैं इसलिए प्राधान्यतः आत्म विभूत है दिव्या कथयसा अभी कहूंगा है मैं हंत अनुमति व्यावर्त जिज्ञासवनम कालम कथ दर्शे हंत इसे अनुमति के लिए प्रयोग करते तो अनुमति अर्थ नहीं इदानी। इदानी मतलब कौन का, कौन से काले? सा काल है जिज्ञासन काल जिज्ञासा विशिष्ट जिज्ञासा ज्ञातिम्छा अर्जुन की जिज्ञासा जिस्सा उस समय मतलब वर्तमान अभी अभी जाना चाहते तो अभी मैं बोल रहा हूँ जिज्ञासा विशिष्ट काल का इधानी अंत का इधानी दे कथा इच्छा ते तुमको कहोगा दिव्या दिव्य भवा दिव्या अलौकिक है आत्म विभूत है आत्मनो विभूत है आत्म विभूत है आत्मन तो मम मेरा विभूति या कथा में जितनी विभूति विस्तार सो कहूंगा ठीक है में दिव्य भवतम दिव्य भवत दिव्य क्या है अप्राकृतत्व प्राकृत नहीं प्राकृत जो होता अस्मद आदि का विषय होता है ये अस्मद अगोचरत्व हमारे विषय नहीं ज्ञान का विषय नहीं इसको कहेंगे देते यास्ता थय्या टीका वक्तव्य प्राप्त उत्तम सौ विस्तार कहना है तो प्राधान्यता क्यों कहते यत्र यत्र या या ताम ताम यभूति प्राधान्य तो कथ इसमें कुरुश्रेष्ठ जहा जहाँ प्रधान जो विभूति ऐश्वर्य है विस्तारे उसको प्रधान प्राधान्य कथ हिसाब ठीक है अनवश विभूत नोचंत संपूर्ण विभूति विस्तार क्यों पुरा नहीं कहेंगे प्रधान, प्रधान प्रधान कहेंगे संपूर्ण क्यों नहीं कहेंगे ऐसा शन से कहते शतु शे वर्ष शतना आप न सकू प्राधान्य तो कहूंगा कुरुश्रेष्ठ कुरु नाम श्रेष्ठ श्रेष्ठ है अर्जुन कहते हैं अशी शतक तो वर्षा सत्यना भी न ना सके होता हूँ वर्षा, वर्षा सत्यना भी सौ वर्ष में भी पूरा नहीं कर सकते है विस्तार इतना अधिक है तेतु उसकी आशीष शतः संपूर्ण क्यों सौ वर्ष में नहीं कर सकते तो तो अन्त है य तो नास्त विस्तार में मेरा विस्तार का अंत नहीं मैं मा विभूतियों का अंत नहीं अनंत अनंत शक्ति अनंत ज्ञान अनंत विस्तार इस्लाम सताए इसलियो सत्य श्लोको विभूति प्रदर्शने प्रस्तुते सति आद पार्थिम परमेश्वर रूपम दर्शय श्रोतरर्जुन से मन सर्थम यतते भूति प्रदर्शन प्रस्तुत है सती विभूत विस्तार प्रदर्शन कथन करने के लिए अभी आरंभ होता है आदो एव परमािक्वर रूपम दर्शे पहले पारमार्थिक स्वरूप परमेश्वर का परमेश्वर से पारमेश्वरम पार्थिकम यमेश्वरम रूपम परमेश्वर का पारमार्थिक पार्थिकूपम उसको बताने के लिए वास्तव पार्थिक स्वरूप उसको दिखाने के लिए कहने के लिए श्रोतो अर्जुन से मन श्रोता है अर्जुन मन समाधान एकाग्र होने पर सुनेगा तो ज्ञान होगा इसे समाधान पहले यत्न करते तत्र तथम एवं तव सुनो प्रथम पहले सुनो अब ये पारणार्थी के स्वरूप इसमें कहते ठीक है मैं सोपाधिकम काल्पनिकम परूपाद उपाधि के स्वरूप भी कहेंगे और सोपाधिकल्पनिकार्थी का काल्पनिक नहीं उपाधि युक्त जो वास्तव नहीं काल्पनिक कम ये भी परमात्मा का आगे कहेंगे श्रोतम चित्त समाधान कर्तव्य में उसको सुनने के लिए भी चित्त एकाग्र चाहिए पहले निरुपाधिक स्वरूपार्थी का आगे सोपाधिकावत सुनो पहले निरुपाधिक सुनो अहमत्मा गुड़ाकेश अकेशताशय स्थित अहमाश्च मध्यं भूतानामंत भूताना के हे गुड़ाकेश अहम सर्वूताशय स्थित आत्मा अहम भूता आदिश्च मध्यम चन्त अहम आत्माशय स्थित सभूतक आशे हृदय स्थित आत्माताशस्थित आत्मा अहम आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा ये वाक्तो स्वरूप बता दिया संपूर्ण भूतक हृदय में स्थित आत्मा जो क्षेत्र ज्ञापी मिधि सर्व क्षेत्र त्रयोदश में कहेंगे सौ क्षेत्र में क्षेत्र में तो सर्व भूता से स्थित आत्मा अहम के बुद्धि में स्थित आत्मा में हो अहम भूतान आदि से मध्यम चंत भूत के आदि मध्यंत मेरे से उत्पत्ति मेरे में स्थिति मेरे में प्रलय आदि मध्यंत तो में ही से सब कुछ में ही हो मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं आदि मध्यांत कौन से जितने सब कुछ है जीव भूत जितने है आकाश आदि भूत भौतिक जितने सब है सबके आदि मध्यांत अर्थात मैं ही मेरे से बिना कुछ नहीं ये पारमार्थिक स्वरूप कुछ नहीं जब दिखता है तो अध्यस्त है मेरे से बिना नहीं दिखता है तो अध्यस्त है एक स्वरूप सत्य स्वरूप आत्मा है बाकी सब अनात्मा जितने सब अध्यस्त है सर्वभूत आशय स्थित आत्मा एक ही अलग अलग नहीं सर्वभत के बुद्धि में स्थित आत्मा में हूँ तो अद्व्यत आत्मा एक में ही हूँ और बाकी आदि मध्यांत में ही हूँ कहने से सब कुछ मेरे मध्यस्थ अध्यक्षता है ये वास्तव पारणार्थी स्वरूप का उपदेश हुआ अहम आत्मा तो प्रत्येक आत्मा आत्मा प्रत्येक गुड़ाके सबोधन करते गुड़ा का, का निद्रा तस् तो गुड़ा के साथ निद्रा के इस निद्रा को जीतने वाले अर्थात जीता निद्रा जिता ये नुड़ाकुश गुड़ा घन कश टीका आशरते अस्म विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा हृदय विद्या कर्म पूर्वप्रज्ञा विद्या कर्म उन्नी समान रहते रह कर्म और पूर्व प्रज्ञा ऐसे जन्म आरम्भ करते विद्या है उपासना ध्यान ज्ञान कर्म पूर्व प्रज्ञा पूर्व संस्कार सब जिसमें रहते हैं, वो आसे है हो गया आशय इस जन्म बनता है उपासना आदि अधिक ध्यान आदि क्या कर्म पुण्य पाप कर्म पूर्व प्रज्ञा संस्कार ये सब भोग जन्वासना ये सब रहते हैं उससे आगे जन्मता है आश्रय अस्ट्य हृदय मेंशयस्थित आत्मेदिता प्रत्येगात्मे वाक्या सर्वेश भूता आसे आशय स्थित सर्वभूता से स्थित आशय का हृदय के अंदर स्थित अहम आत्मा प्रत्येगात्मा यही में प्रत्येगात्मा सबके हृदय हृदया में स्थित नित्यम ध्याय वही नित्य उसका ध्यान करना है आत्म रूप से सबके हृदय में मैं आत्म रूप से हूँ वही नित्य ध्यय अहम अस्मी नित्य जो आत्मा जो परमात्मा तो प्रत्येगात्मा सब गुरुदे में आत्मा धे उहमस्वी ब्रह्म अहम गृहोपासना में ही ब्रह्म ये पार्थी के स्वरूप ठीक है यु मंदो मध्यम व परमात्मा आत्म नालम तम प्रत्याह सबसे श्रेष्ठ हो गया ये अहमअस्म ब्रह्म किंतु मंद वाला है मध्यम बुद्धि वाला है अधिकारी परमात्मान आत्मत्व ध्यान आलम में हूँ ब्रह्म परमात्मा का ध्यान ही है आत्मत्व में हूँ सबसे श्रेष्ठ उपासना है श्रवण जन्य संशय निवृत्ति होने पर निधि होता है विचार है सबसे श्रेष्ठ है ये ज्ञान श्रवण मनन निधि विचार है सबसे श्रेष्ठ साधन साधन आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि का कृतव्य कहा गया है उसमें जो असमर्थ है वो ध्यान करे ध्यान करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपासना है अहंग्रह उपासना अहमअ्मी ब्रह्म पंचदशमी का है अनुभूते प्रभावे भी ब्रह्मास्मी तेव चिंत अनुभव नहीं हुआ तो भी अहम ब्रह्म ऐसे चिंतन करो ये सिद्धांत शास्त्र का है प्रत्येक तो आत्मा अहम आत्मा गुड़ा के सब भगवान करते हैं सब हृदय में स्थित है ये सिद्धांत है शास्त्र का तात्पर्य तो अनुभव नहीं होने पर भी यही चिंता न करो खाली दूसरे को बोलने के लिए नहीं ब्रह्माष्टमी चिंतित चिंत ध्यान करो उसके आगे का अप्य सत्य प्राप्त थे जो असत्य अभी विद्यमान नहीं वो भी ध्यान से प्राप्त हो जाता है अभी मनुष्य ये देवत्व अभी प्राप्त नहीं उसमें ध्यान करता है तो ध्यान करते करते आगे देवत्व को प्राप्त कर लेता है जो देवत्व विद्यमान नहीं मनुष्य में वो ध्यान से, हो हो से प्राप्त हो जाता है अप्य सत्य प्राप्त थे ध्यान स्वर्ग भी प्राप्त नहीं प्राप्त हो जाता है उपासना करने से देवत्व को प्राप्त कर लेता है अप्य प्राप्त हो जाता है अब ब्रह्म नित्य आप ब्रह्म किम पित्य प्राप्त अपना स्वरूप ध्यान करने उसके लिए क्या कहना अर्थात अवश्य ही प्राप्त हो जाता है ऐसे ध्यान करने से इसलिए अनुभव होने के बाद ही कोई कोई लोग नहीं समझ के बोलते जो साक्षात्कार हो जाए तब हम ब्रह्म चिंतन करेंगे साक्षात्कार होने का चिंतन की आवश्यकता नहीं साक्षात्कार के लिए ही चिंतन करना है अहम सिंह ब्रह्म यह सबसे श्रेष्ठ उपासना है मंदो मध्यम व परमात्मा आत्म चुन ध्यान जैसे अहम ब्रह्म ऐसे चिंतन करने के लिए समर्थन नहीं होता है मंदो अधिकारी मध्यम अधिकारी तम प्रति आह उसके प्रति कह दे तदक्यन चैसे यदि अहमअ्रह्म प्रत्येगात्म तो परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकता है उसमें जो असमर्थ है असमर्थे न उत्तरेश भावेश चिंतु अहम उत्तर आगे आगे कहने वाले पदार्थ है मैं चिंतनीय हूँ मेरा चिंतन ऐसे सर्वत्र करे चिंत शक्य चिंतनीय गाय अति चिंतित शक्य चिंतन किया जा सकता है परमात्मा का चिंतन किया जा सकता है ठीक टीका में वक्ष आदित्यादि पर नैव कारण तथा तत्रेय तत्र इतना आगे आदित्यनाम अहम विष्णु ज्योतिषाम इत्यादि कहेंगे तो आदित्यादि में जो ध्येय कहा गया वो परमात्मा ही ध्येय ऐसा नहीं अन्य देव कारण किंचित अन्य कुछ कारण है जिस तत् तत्र दे कहाँ किसको कहाँ किसको कारण जहाँ जो कारण है उसका जान करना चाहिए ऐसा संक्रांति करते ऐसा नहीं आदिश मध्यम च भूतान अंत में सबका कारण अन्य कोई कारण नहीं आदि आदि कार्य भूतान कारण भूतान का कारण मैं ही सबका अन्य कोई कारण नहीं तथा मध्यम च मध्यकार स्थिति मेरे में सब है मेरे में स्थित से मेरे से भी कुछ नहीं सर्वत्र को जो कुछ है, दिखता है मैं ही हूँ तो सर्वत्र मेरा ही ध्यान करो अंत अंत प्रलय प्रलय काल में मेरा रहता हूँ योग्य तो सोच में हम प्रलय काल में जो रहता है वही में ही भागवत ने कहा चतुर्श्लोक में योग शिष्य तो प्रलय काल में भी मैं रहता सर्व कारण सर्वज्ञते सर्वेश्वर तेन च परस तुम अत नान्यस्य न कारणस्य से कश्य च कारण से आदित्य आदि से सर्व कारण तो सब का है न सबका कारण है सर्वज्ञ परमात्मा असब का ईश्वर है सर्वेश्वर माया विश्व ईश्वर इसी प्रकार परस परमात्मा का ध्यान करना है अतःम ईप्सितम नदित आदि में अन्य कोई कोई कारण है उसका ध्यान करने से ना। अन्य से कस्य कारण से आदित्याय था न आदित्यादि में कोई अन्य कारण ऐसा नहीं है सर्वत्र अन्य अन्य स्थल में जहाँ जहाँ कहेंगे सर्वत्र में कारण हूँ सर्वज्ञ हूँ सर्वे स्वर इसी प्रकार सर्वत्र सर्व कारण न सर्वज्ञ तो न सर्वेश्वर न परमात्मा ध्यान करना चाहिए तत्त तो तो उपाधि में सर्वत्र यही यहाँ इष्ट है Yes, <these> ओण नो मि षु शो भगव